आज 19 जुलाई 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम परमेश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हुए ईश्वर प्रतिविज्ञा कार्यिका का अध्ययन करते हैं और इसी क्रम में इस साहित्य का जो प्रथम अध्याय है उसके अंतिम छोर में हम खड़े हैं यह ईश्वर प्रतिमा का कार्यिका जो उत्पल देव का ग्रंथ है ये मूलतः एक तर्क संबद्ध ग्रंथ इसमें जो कुछ भी बातें कही गई हैं वो तार्किक दृष्टिकोण से कही गई तर्क सब कहीं महत्वपूर्ण नहीं होते कहीं कहीं हमको विश्वास कहीं हमको विश्वास करना होता है कहीं हमको प्रेम करना होता है लेकिन फिर भी तर्क का अपना विशिष्ट महत्व है क्योंकि जब कोई कुतर्क करता है तो उसे जवाब देने के लिए तर्क करना जरूरी और तर्क से सिद्ध हुई बात हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्व में अलग अलग तरह के लोग हैं कुछ लोग पूर्णतः आस्था से विश्वास कर लेते हैं उनको उनके आस्था से कोई नहीं हिला सकता कुछ लोग जो तार्किक बुद्धि के होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो बात कहते हो हम क्यों मान लें न कि ईश्वर है तो कोई कहता है बताओ कहाँ है हमने तो नहीं देखा आपने देखा क्या आप कहेंगे कि हमने भी नहीं देखा तो फिर इस उलझन को सुलझाएगा कौन इस बात को सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर है एक ऋषि को तर्क करना होगा क्योंकि परमेश्वर का बोध तो अंतर्ज्ञान से होता है अंतर्ज्ञान समस्त तर्कों से परे है अंतर्ज्ञान किसी भी क्रम से परे है समय से परे है अंतर्ज्ञान को इंट्यूशन कहते हैं ये अक्रम ज्ञान कहलाते हैं हमारे आध्यात्म में क्योंकि अक्रम ज्ञान का मतलब थोड़ा सा समझें कि बिना किसी क्रम के जैसे एक व्यक्ति के हृदय में एकाएक एक बोध हो जाता है हम सोचते हैं कि संसार का ज्ञान क्रम से मिलता है ऐसे परमेश्वर का ग्राम ज्ञान भी क्रम से मिलेगा जैसे संसार में अगर आपको दस तक की गिनती सीखना है तो पहले एक सीखोगे फिर दो सीखोगे फिर तीन सीखोगे पहाड़ा भी सीखना है तो पहले दो का फिर तीन का फिर चार का पहाड़ा सीखोगे ऐसे हम क्रमबद्ध सीखते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने उसके पहले 14 वर्ष तक तैयारी करी है तब आप ग्रेजुएट उसके बाद में आगे पढ़ाई करी तो आप वो सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकते एक क्रम के बाद ही दूसरी चीज़ दूसरे के बाद ही तीसरी चीज़ आएगी लेकिन परमेश्वर का बोध किसी क्रम का मोहताज नहीं है वो अंदर से एक प्रबल विस्फोट की तरह महसूस होता है और आरंभ में जिसकी परमेश्वर पर दृष्टि हो और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो उसे आरंभ में क्षण भर के लिए ये संसार के सत्य का बोध एक बिजली की कौम की तरह होता है ये गुरुदेव की वाणी है कि परमेश्वर का बोध आरंभ में क्षणभर के लिए होता है एक क्षण के लिए आदमी उस परमेश्वर से अपने आप को अभिन्न महसूस करता है लेकिन ये अगले ही क्षण पुनः संसार में आ जाता है उसको संसार का अनुभव फिर खींच लाता है लेकिन ये क्षणिक अनुभव भी जब व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से विस्तारित करना चाहता है तो वो विस्तार पाते पाते वो पहले बार बार होता है और फिर वो लंबे समय तक बना रहता है यही वास्तविक समाधि है जब हम कुछ देर के लिए बैठते हैं ध्यान में चले जाते हैं वो अधूरी बात है बाकी के समय अगर हम परमेश्वर के स्मरण में संसार के समस्त दृश्य में परमेश्वर को देखने में अगर हम असमर्थ हैं तो हमारी समाधि भी अधूरी है वास्तव में ध्यान पूर्ण तब होता है जब हम हर वस्तु में हर व्यक्ति में हर समय में हर स्थान में मात्र एक सत्ता के दर्शन करते हैं जैसे एक जोहरी हर गहने में स्वर्ण का दर्शन करता है कि इसमें सोना कितना है कितनी खोट है कितनी कीमत है। उसको उसके रूप से कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि उसको मालूम है अब रूप तो हम कोई सा भी दे सकते हैं लेकिन उसमें मूलतः तो वो स्वर्ण है जिस स्वर्ण के लिए हम उसकी कीमत लगाते तो ऐसे ही ईश्वर का बोध जिसे होता है वो समस्त संसार में परमेश्वर के दर्शन करता है तो तर्क करने के पीछे यही कारण है कि हम परमेश्वर को अद्वैत में यानी हम मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया एक ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं इसमें दो नहीं है अद्वैत का मतलब होता है कि दो नहीं लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि एक क्योंकि एक की संख्या अपने आप में निरपेक्ष सत्य नहीं है एक की संख्या भी एक संख्या है एक की संख्या भी एक संख्या है और एक का अस्तित्व भी तब है जब दो का हो दो के सापेक्ष वो एक है शून्य के सापेक्ष वो एक है अपने आप में एक भी कुछ नहीं है इसलिए परमेश्वर को हम एक न कहते हुए अद्वैत कहते हुए। वो दो नहीं हैं ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक है वो लेकिन वो दो नहीं है क्योंकि हम जब एक कहते हैं तो भी इसमें भेद आ जाता है परमेश्वर को अगर हम कोई संख्या से ही निरूपित कर सकते हैं तो वो है शून्य जहां सब कुछ विलीन हो जाता है वहीं से सब शुरू होते हैं धनात्मक धाराएं ऋणात्मक धाराएँ वहीं से शुरू होती हैं लेकिन अद्वैत ये वो स्थिति है जब हम पूरे संसार को एक इकाई की तरह देखें इकाई की तरह महसूस करें और उसके अनुकूल व्यवहार करें जो हम इकाई की तरह जानते हैं हम बार बार जानते हैं हम कई बातें आपको लगता होगा ये बार बार रिपीट होती है बार बार कही जाती है इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती इन पुनरावृत्तियों के पीछे ऋषियों का भी यही उद्देश्य है कि जब हम कोई बात को किसी सत्य को भी हम बार बार सुनते हैं तभी वो हृदयंगम होता है तभी हमारे हृदय में वो स्थान बना पाता है इसलिए यहाँ पर हम तर्क के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो समस्त सृष्टि में विभिन्नता जो हमको दिखाई देती है वो भ्रह्म है और संसार में परमेश्वर के सिवा कुछ भी नहीं अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे तर्क होते हैं जिनका यहाँ खंडन करना आवश्यक होता है जो अनिश्वरवादी विचारधाराएं होती हैं वो कुतर्क करती हैं जैसे मैंने अभी एक बताया था कि परमेश्वर अगर है तो हमको बताओ का ऋषि है। कहते हैं हमारा अपना स्वयं का अस्तित्व वही परमेश्वर है हमारा अपना अंतरिम विमर्श मैं हूँ ये परमेश्वर का हस्ताक्षर कोई भी अगर ये कहता है कि मैं हूँ वो परमेश्वर को सिद्ध करता है लेकिन लेकिन अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूँ तो भी वो परमेश्वर के हस्ताक्षर करता है क्योंकि इसमें जो हूँ है वही परमेश्वर है मैं हूँ तो भी वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ या परमेश्वर है वो कहता है मैं नहीं हूँ जिसका अपन उदाहरण कई बार दे चुके हैं बाहर से कोई आवाज़ दे और आप जवाब दो मैं नहीं हूँ तो भी वो समझ जाएगा कि मैं हूँ इसलिए जब कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता तो परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर के जो कुंडर्म सर्वोच्च सत्ता के जो हमारे अभिलक्षण करैक्टरिस्टिक्स जो हमने ऋषियों ने अंतर ज्ञान से जाने हैं वो सबसे पहला है वो विमर्श कर सकता है विमर्श का मतलब होता है अपने आप को जानना जो अपने आप को जान सकता है वहाँ पर परमेश्वर है आप अपने आप को जान सकते हो एक जीव कोई सा भी हो वो अपने आप को जानता है इसलिए हर जीव उसके अंदर जो जीवन है जो चेतना है वो परमेश्वर है दूसरी बात अनिश्वरवादी तर्क करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती वो कहते हैं कि मन ही सब कुछ है और एक क्षणिक स्फुलिंग है एक चिंगारी है जो ज्ञान प्राप्त करती है और चली जाती है दूसरी चिंगारी आती है ज्ञान प्राप्त करती है फिर चली जाती है। तो उनका कहना पड़ता है कि चिंगारियों की श्रृंखला है लेकिन ये श्रृंखला अपने आप में अगर एक ज्ञान लेती है और चली जाती है तो जब दूसरी श्रृंखला आती है या दूसरी चिंगारी आती है दूसरा ज्ञान लेती है और चली जाती है तो दोनों के बीच में आपसी कोई तालमेल संभव ही नहीं अब यहाँ पर ऐसे तो कहते हैं कि एक न्याय वैशेषिक धर्म या दर्शन है न्याय वैशेषिक वो लोग कहते हैं कि जब कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती तो हम उसका अस्तित्व तो कैसे मान लें न्याय शास्त्र के तहत जब हमको उसका किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं होता हम उसको उसका अभाव मान लेते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छे अच्छे उसके तर्क दिए हैं कि अभाव दो तर्क होता है अन्योन्या अभाव और संसर्ग अभाव ये दर्शन शास्त्र की बात है बावजूद इसके हम यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी उस तर्क को समझने के लिए ये दो भाव को समझना ज़रूरी है कि अभाव दो तरह के होते हैं जैसे मैं यहाँ पर आया और मुझे अपेक्षा थी कि ये यह टेबल यहीं मिलेगी वो टेबल यहाँ पर नहीं मिलती मैं आता हूँ देखता हूँ कि यह टेबल यहाँ पर नहीं है इसको कहते हैं संसर् का भाव यानी ये स्थान तो मेरा मैंने देख लिया स्थान का अनुभव कर लिया लेकिन यहाँ पर मेरी जो एक अपेक्षा थी कि यहाँ पर टेबल होगी वो टेबल नहीं लेकिन न्याय वैशेषिक कहते हैं कि अगर वो आपको नहीं दिख रही है तो टेबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो ऋषि कहते हैं कि किसी स्थान पर किसी वस्तु का न पाया जाना उस वस्तु के अस्तित्व को नकारता नहीं अगर आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो हो सकता है कि टेबल कहीं और रखी हो यह हो सकता है वो टेबल नष्ट कर दी गई हो लेकिन क्या आप कह सकते हो कि वो टेबल के अस्तित्व के बारे में कोई वक्तव्य दे सकते हो संसर्ग अभाव यहाँ नहीं है दूसरा बोलते हैं अन्योन्या भाव इसका मतलब है कि ये स्थान टेबल नहीं है हाँ ये मैं जगह आया और मैंने इस स्थान का अनुभव किया ये स्थान टेबल नहीं है स्थान पर टेबल नहीं है और स्थान टेबल नहीं है ये दो तरह के अनुभव अभाव हैं तो जब हम दूसरी चीज़ का अनुभव करते हैं कि इस जगह के ऊपर दरी बिछी है खाली स्थान है तो खाली स्थान की अपनी सत्ता है विधायक सत्ता है खाली स्थान अपने आप में एक वस्तु है अपने आप में एक सीमित वस्तु है जैसे टेबल एक सीमित वस्तु है एक ये मोबाइल का चार्जर है ये सीमित वस्तु है ये कुर्सी एक सीमित वस्तु है ऐसे ही खाली स्थान भी एक सीमित वस्तु है तो किसी एक वस्तु का अनुभव किसी दूसरी वस्तु के बारे में कैसे कुछ बता सकता ये अनन्य भाव है कहते हैं कि अन्य वस्तु के बारे में वो कुछ भी नहीं बता सकता वो ये नहीं कह सकता कि टेबल है या नहीं ये चीज़ टेबल नहीं है ये मेरे को मालूम इस जगह पे मान लो टेबल की जगह कुर्सी रखी हुई थी तो उसका अनुभव आके वो कहता कि नहीं ये कुर्सी है लेकिन टेबल तो नहीं इसलिए ये इन तर्कों का क्या महत्व है वो भी अपन आगे चल के समझाइएंगे कि इन तर्कों को हम क्यों कर रहे हैं इससे यहाँ पर हम तो अध्यात्म पढ़ने आए हैं टेबल कुर्सी की बात क्यों आ रही तो खाली स्थान ये बताता है कि खाली स्थान अगर हम गड्ढे को ढूंढ रहे हैं तो कहेंगे खाली स्थान गढ़ा नहीं है ये अन्योन्या अभाव है क्या हम दूसरी चीज़ को देख रहे हैं और दूसरी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं लेकिन हम जिस चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं वो हमको नहीं दिख रही तो जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि वो नहीं है अब उसके बाद प्रत्येक वस्तु स्वयं के जो जड़ वस्तुएँ हैं वो स्वयं के बारे में अपना परिचय दे सकती है कि मैं कुर्सी दूँ वो भी खुद नहीं देती हैं वो हमारी चेतना उसका परिचय पा लेती है स्वयं तो वो जड़ें अपना परिचय दे नहीं सकती लेकिन हमारी चेतना उसका परिचय पा लेती है कि ये कुर्सी है ये टेबल है खाली स्थान है तो वो दूसरे के बारे में कैसे कुछ बोल सकती है कुर्सी कैसे कह सकती है कि टेबल का कोई अस्तित्व नहीं तो खाली स्थान अन्य वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं बोलता तो खाली स्थान अपने आप में एक सीमित अवधारणा है लिमिटेड कॉन्सेप्ट है खाली स्थान वो अन्य वस्तुओं की उपस्थिति अनुपस्थिति या अस्तित्व या अनस्तित्व इनके बारे में एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या इसको म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस इसके बारे में वो कोई कमेंट नहीं कर सकता अब मान लो यहाँ ऋषि ने सिर्फ तर्क करने के लिए बात करी यहाँ पर हम हमारा उद्देश्य किसी अदृश्य वस्तु जैसे भूत विशाच इनके बारे में होते हैं या नहीं होते हैं इसके तर्क में अभी नहीं जा रहे हैं हम ये खाली एक तार्किक बात है उसको हमको समझना है कि एक स्थान पर जब हमारी अवधारणा है कि जो घोष्ट होते भूत होते वो, वो दिखाई नहीं देते तो किसी खाली स्थान पर प्रकाश का आवागमन हो रहा है हमको खाली स्थान दिखाई दे रहा है हाथ भी हम लगा रहे हैं कुछ भी हमको महसूस नहीं हो रहा तो उस जगह के ऊपर कोई अदृश्य वस्तु है या नहीं है हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कि जब वो अदृश्य की परिभाषा यह है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा वो जाने नहीं जा सकते तो फिर हम उसके बारे में कैसे कोई वक्तव्य देंगे कैसे कोई टिप्पणी करेंगे कि वो चीज़ अस्तित्व में है या नहीं है इसलिए हमको कोई भी चीज़ के अस्तित्व को सिद्ध या अस्तिध करना हो तो इस तरह से हम नहीं कर सकते अब एक प्रसिद्ध अनुभव है कि जैसे सीप होती है गोंगा होता है इसकी एक सीप होती है जिसके अंदर से मोती निकलता है तो वो जो सीप जब रेती पर रखी होती है तो सूर्य के प्रकाश में चांदी जैसे दिखाई देती है दिखाई देता है कि चांदी का टुकड़ा रखा है दूर से देखोग पूरी तरह से चांदी दिखाई देती जब हम पास जाते हैं हाथ में उठाते हैं तो समझ में आता ये तो शिव अब ये दोनों अनुभव अलग अलग हैं अब एक अनुभव अपने आप में सीमित है वो दूसरे अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं बोलता दूसरा अनुभव सिप का है वो पहले अनुभव के बारे में कुछ नहीं बोलता क्योंकि हर अनुभव अपने आप में एक सीमित वस्तु की तरह है जैसे वस्तु है अपने आप में सीमित है एक टेबल है एक कुर्सी है एक खाली स्थान है एक दरी है ऐसे ही अनुभव भी हर अनुभव अपने आप में एक सीमित वस्तु की तरह है वो किसी अन्य अनुभव के बारे में नहीं बोलता यहाँ पर अब ये बात आती है कि जब हमने चाँदी देखी थी वो एक अनुभव था अब हम उसको सीप की तरह जानते हैं एक अनुभव है क्या दूसरा अनुभव पहले अनुभव को खंडित कर सकता है ऋषि कहते हैं कि कैसे संभव है आपकी जो अवधारणा है न्याय वैशेषिकों की इसकी अवधारणा से संभव नहीं है इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये एक आत्मा का अस्तित्व तो ही नहीं मानते एक ज्ञाता का अस्तित्व तो नहीं मानते तुम मानते हो कि एक मन की चिंगारी आई थी उसने शिव को देखा दूसरी चिंगारी ने रजत को देखा तो दोनों को एक सामान्य वस्तु तो है ही नहीं कोई जो, जो जिसने दोनों को देखा एक ने शिव को देखा एक ने चांदी को देखा तो दोनों को देखने वाला कोई है कि नहीं जिसने दोनों को देखा और अगर नहीं है तो कोई निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सके कि पहले मैंने भ्रम हुआ था मुझे और अब मुझे सत्य ज्ञान हुआ या चार तरह के अनुभव भिन्न भिन्न हो उनमें हम तय कर लेते हैं कि ये सत्य ही है जैसे कुछ फूल रखे हैं दूर से हमको लगा चंपा का है चमेली का है गुलाब का है लेकिन हम निर्णय ले लेते हैं पास जाके कि नहीं चंपा भी नहीं है चमेली भी नहीं है गेंदे का भी नहीं है तो गुलाब का फूल है तो हमने तीन जो असत्य धारणाएं थीं उन असत्य धारणाओं को खंडित कर दिया तो यहां पर एक ज्ञाता होना ज़रूरी है एक ज्ञाता ऐसा जिसने पहले अपने अनुभव में गेंदे का फूल भी देखा है चमेली का भी देखा है गुलाब का भी देखा है और उन सब के बीच में वो तुलना करके एक निर्णय पर पहुँच सकते तो एक ज्ञाता जो सतत जन्म से लेके मृत्यु तक इस शरीर में है तभी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पूर्व अनुभव है पहले उसने ये चीज़ अनुभव की थी आते भी एक डॉक्टर है आपके तो किसको ना पच्चीस साल का अनुभव है तो वो अनुभव कैसे हुआ वो अनुभव इसी आधार पर है कि उसके भीतर एक ज्ञाता एक आत्मा है अगर उसके अंदर ढेर सारे ज्ञाता होते तो किसी को एक चीज़ आती किसी को दूसरी चीज़ आती और वो चीज़ चली जाती उसको ना फिर स्मृति होती ना अनुभव विकसित होता ये सिद्ध करता है कि हमारे भीतर एक आत्मा है जो हर अनुभव की मास्टर है स्वामी है मास्टर ऑफ ईच एक्सपीरियंस प्रत्येक अनुभव की स्वामी है वो उस अनुभव को जन्म देती है और उस अनुभव का संरक्षण करती है और वक्त आने पर उस अनुभव का संहार भी करती यानी वो शिव है हर अनुभव को जन्म देती है जैसे हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तब हम उसका अनुभव एंडोर्स करते हैं तस्दीक करते हैं उसको सिद्ध करते हैं कि ये चीज़ है अगर हम उसको अनुभव को सहेजते हैं और उस अनुभव को बाद में यूज़ करते हैं बाद में उपयोग करते हैं ये उस अनुभव का पालन है एक व्यक्ति अपना कार चलाता है उसको आता है तो उसके अनुभव को वो उपयोग करता चला जाता है हर अनुभव को सहेजता है वो ताकि उसका उपयोग आगे आने वाले समय में कर सके। तो इसको सहेजने वाला कौन है जन्म देने वाला कौन है उसको सहेजने वाला कौन है वो शिव के सिवा और कोई हो नहीं सकता जो सृष्टि भी कर सकता है स्थिति भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है तो वो इन तीनों का एक ही स्वामी है इसीलिए हम इतने सारे तर्कों के बीच से होकर आए, क्योंकि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि एक कॉमन फैक्टर एक सामान्य घटक या एक सामान्य चीज़ नहीं है अगर तो उन अनुभवों को किसी निष्कर्ष पर पहुँचने को या किसी खंडन करने को एक आत्मा नहीं है तो ये क्रियाएं असंभव है खंडन करना भी असंभव है स्मरण करना असंभव है फिर उसके आगे हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन आप बताइए कि क्या जब हम कल्पना करते हैं तो क्या हमारी बुद्धि में जो होता है उसका उपयोग नहीं करते? उसके बगैर हम कल्पना कैसे करेंगे जैसे आज हमने कल्पना करी कि यार ऐसी गाड़ी बन जाए जो मुझे आधे घंटे में यहाँ से इंदौर पहुँचा दे तो इसके पहले मेरा अनुभव है कि मैं जब जिस उपलब्ध गाड़ी से जाता हूँ तो मेरे को दो घंटे लगते हैं पहले सड़क ख़राब थी तो तीन घंटे लगते थे पर अब मेरी इच्छा है कि आधे घंटे का सफ़र हो जाए तो कल्पना जब हम करते हैं तो उन कल्पनाओं में हमारा पूर्व अनुभव शामिल होता पूर्व अनुभव के बगैर हम कल्पनाएं नहीं कर सकते और कल्पना अपने आप में क्या है कल्पना अपने आप में रचना है एक क्रिएशन है कि ये कोई भी कल्पना हम करते हैं तो वो परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर की रचना शक्ति या शिव की क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा हम कोई कल्पना करते फिर उस कल्पना को कभी कभी हम कहते हैं उसने अपनी कल्पना साकार कर दी हम कई बार कहते हैं कि ऐसी कल्पना करी हमने कि हवा में उड़ें और वैज्ञानिकों ने और राइट बंधुओं ने कोशिश करी और उस कल्पना को साकार कर दिया तो कल्पना और कल्पना को साकार करना यह एकमात्र परमेश्वर कर सकता है यहां पर हम क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी चेतना ही परमेश्वर है हमारी चेतना में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है क्योंकि मात्र हमारे यहां कोई तार्किक कोई फिलोसॉफी का वक्तव्य नहीं है ये खाली तर्क करना हो या फिलासफी या न्याय शास्त्र को पढ़ना लेकिन हम उन शास्त्रों का उतना तो उपयोग ले सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने बात को समझ सकें या कोई गलत अवधारणा का खंडन कर सकें या किसी कुतर्क को जवाब दे सकें तो परमेश्वर एक है और उसका स्वरूप हमारा अपना अस्तित्व है हमारा अपना अस्तित्व को हमें नहीं इनकार कर सकते। कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूँ और वो नहीं हूँ कहना भी यही मतलब रखता है कि मैं हूँ क्योंकि अगर तुम कहते हो कि मैं नहीं हूँ तो कौन कह रहा है कहने वाले का ही तो हम पूछ रहे हैं कि इसमें कहने वाला है कि नहीं जब कहने वाला है तो वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है और हम कितने ही तर्कों से जानते हैं कि वही एक है जो हमारे बचपन को भी देखा था हमारे जवानी को भी देखा हमारे बुढ़ापे को भी देखा था हमारे अच्छे समय को भी देखता है हमारे बुरे समय को भी देखता है वही है जो स्वयं कभी बूढ़ा नहीं होता कभी बड़ा नहीं होता कभी उसका क्षय नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हम अगर थोड़ी सी अंतरदृष्टि से देखें हम जानते हैं कि हम छोटे से थे हमको थोड़ी थोड़ी स्मृति आती फिर हम बड़े हुए फिर हम स्कूल जाने लगे फिर हम जवान हुए हमको इन समस्त स्मृतियों का आभास है लेकिन हमको अगर थोड़ा सा गहरे से सोच हमको मालूम है कि मैं ही हूँ जो इस शरीर को बढ़ते हुए देख रहा हूँ मैं ही हूँ इस शरीर को बूढ़ा होते हुए देख रहा हूँ मैं ही हूँ जो बिना बदले इस सब को देख देखने वाला बदलता ही नहीं देखने वाला न तो बड़ा होता है न बूढ़ा होता है वो मात्र देखता है हम में एक गलती होती है कि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और फिर बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया मैं बीमार हो गया मैं दुखी हो गया जबकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है जो चैतन्य है वो न बड़ा होता है न बूढ़ा होता है न बीमार होता है इस तरह से हमने अपनी अहंता यानी अपनी पहचान इस शरीर से और इस शरीर के धर्मों से कर लिए इस शरीर के धर्म क्या हैं कभी खुश होता है कभी दुखी हो जाता है कभी बीमार हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है कभी बूढ़ा हो जाता है तो हमने अपने आप की पहचान ऐसी कर ली कि मैं बूढ़ा हो गया बीमार हो गया बड़ा हो गया दुखी हो गया सुखी हो गया तो हम अपनी गलतियों को समझें कि हमारी शरीर से अहंता हमारी प्रथम गलती और ये अहंता कई जन्मों से चली आ रही है ये अहंता अगर थोड़ी सी देर के लिए भी दूर होती है नष्ट होती है या शांत हो जाती है तो हमको उस क्षण बिजली की कौन की तरह परमेश्वर का एहसास होता है हम अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो उसको बिजली की कौन की तरह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है तो ये वास्तविक स्वरूप का अनुभव तभी होता है जब क्षणभर के लिए हम मानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं या परमेश्वर के अनुग्रह से बिना किसी ऐसे विचार के हम शरीर से दूर हो जाते हैं हम अपने आत्मा के स्तर पर जीने लगते चाहे वो क्षणिक योगी को ये सतत होने लगा सतत पूरे जीवन वो इसके अपने शरीर से कोई वास्ता नहीं होता वो जानता है कि मैं अमर हूँ चैतन्य हूँ और मेरा अपना वास्तविक स्वरूप न तो बूढ़ा होता है न बीमार होता है न मरता है और जब वो ये जान लेता है तभी उस अनुभव को हम कहते हैं कि हम ब्रह्माष्टमी या शिवो हम इस अनुभव को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है ना तो अभिव्यक्त किया जा सकता है ना डिस्क्राइब किया जा सकता है ना किसी और को बताया जा सकता है लक्ष्मण जो महाराज कहते थे कि लोगों को बताओगे तो अगले ही क्षण यह अनुभव होगा कि तुम शिव नहीं हो कहीं से चपट पड़ेगी और समझ में आ जाएगा कि तुम शिव नहीं अगर तुम अनुभव करोगे तो वो अनुभव ही तुम्हारा शिवत्व है लेकिन तुम अगर कहते फिरोगे कि मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ तो ये मात्र अहंकार उक्ति हो जाएगी और तुम्हारे अहंकार को अच्छी खासी चोट पहुँचेगी लेकिन जब आपका अनुभव है तो आपको इस अनुभव को न तो किसी को कहने की ज़रूरत है न उस अनुभव का कहीं विज्ञापन करना है न लोगों को कहना है क्योंकि ये अनुभव अपने आप में ही आध्यात्म का शिखर है जहाँ आप अपनी चेतना को अपना वास्तविक स्वरूप समझते हो और शरीर के धर्मों को अपना दृश्य समझते हो जैसे आज फूल खिलते हैं आज बरसात होती है आज गर्मी गिरती है कुछ लोग आते हैं उनसे हम बहुत सीधा सीधा सरोकार नहीं रखते हम एक दृश्य की तरह देखते रहते हैं क्योंकि हमारा ना तो उस पर कोई नियंत्रण है कि आज बरसात हो रही है ना हो आज गर्मी पड़ रही है ना पड़े कुछ लोग आ रहे हैं न इस बारे में हमारा कोई नियंत्रण है और ना हमको इस पर नियंत्रण करने की कोई इच्छा है ऐसे ही है हम अपने शरीर को जब देखते हैं कि वो जो भी हो रहा है लेकिन हमको इसका इस संसार में जो सर्वोत्तम उपयोग है इसी शरीर में रहकर उस शरीर से अहंता हटाने का जो काम है इस जीवन में संभव है तो हमारे जो हजारों या लाखों जन्मों का जो तादाद में है शरीर का आत्मा से उसको तोड़ने का एकमात्र अवसर है इसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहले सत्य को जानना है एक ही दर्शक है जो समस्त संसार को देखता है एक ही दर्शक है जो हमारे पूरे जीवन को देखता है और एक ही दर्शक है जो हमारे समस्त अनुभवों का स्वामी है और ये अनुभव मन का धर्म है लेकिन इनका स्वामी चैतन्य है और मेरा चैतन्य आपका चैतन्य और इसका चैतन्य और उसका चैतन्य अलग अलग नहीं है ये ठीक ऐसे हैं समुद्र एक ही है आपने सात नाम रख दिया कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर पर संसार के सब समुद्र तो अभिन्न रूप से जल हैं और उनमें से एक जल एक छोटी सी शीशी में भी आप भर लोगे तो भी वो महासागर ही उसकी एक सीमाएं हैं तो उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता वो लेकिन वो अपना मूल स्वरूप कभी नहीं छोड़ता आप उसको बॉटल में भी बंद कर दोगे तो भी वो महासागर है हमारी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं और अच्छी बात यह है कि ईश्वर प्रति के बाद अगर सम्भव हुआ तो अपन शिव सूत्र पढ़ेंगे जो काश्मीर शिव दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ है क्योंकि कई लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन वो पुरानी बात होगी कम से कम पिछले पाँच साल से क्योंकि उस ग्रंथ को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे समस्त ब्रह्म समाप्त होता है और वो अपने आप में सबको समेटता है शिव शुरू किस स्तर पर आप खड़े हैं वहाँ से शिखर तक ले जाने की क्षमता है उसमें तो परमेश्वर का स्वरूप चैतन्य है और हमारा स्वरूप भी चैतन्य है और ये कुर्सी टेबल अंतरिक्ष समय सबका सत्य चैतन्य इसलिए ऋषियों ने हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था कि ऋषियों ने बताया था कि परमेश्वर ने जब संसार के रूप में अपने आप को बदला तो परमाणु बनाया ऊर्जा बनाई समय बनाया अंतरिक्ष बनाया और अविद्या बनाई कि पांच चीज़ों से ये संसार बना हुआ अविद्या वो सीमेंट है जिसके द्वारा है संसार एक बंधा हुआ, हुआ संसार है बिखरा हुआ संसार अविद्या वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है मित्र को मित्र बनाती है दुश्मन को दुश्मन बनाती है रिश्तेदारों को रिश्तेदार बनाती है परायों को पराया बनाती है अपनों को अपना बनाती है क्योंकि जैसे ही अविद्या नष्ट होती है सब शिव हो जाता है फिर ना कोई अपना रह जाता है न कोई पराया रह जाता है ना कोई मित्र रह जाता है न कोई दुश्मन रह जाता है अविद्या ही है जो ज्ञान को ढक के है क्योंकि अगर अविद्या न हो तो ये जो बाकी की चार चीज़ें वापस अपने अपने स्रोत में चली गए न परमाणु रह जाएंगे न समय रह जाएगा न अंतरिक्ष रह जाएगा सब अपने अपने स्रोत मूल ऊर्जा में चले गए इसलिए ऊर्जा परमाणु अंतरिक्ष और समय ये कितनी विशिष्ट बात है कि आज के भौतिक शास्त्र में वैज्ञानिक आश्चर्य से देखते हैं कि हिंदुस्तान के या पूर्व देश के जो वैज्ञानिक देखते हैं कि इन देशों ने इतने वर्षों पहले ये उद्घोषणा जो की थी वो कितनी विशिष्ट थी क्योंकि ये उद्घोषणा आज विज्ञान भी सहमत है जो हम देखते हैं वो हम निर्मित करते हैं ये बात हम का कहते हैं कि जो चीज़ हम नहीं देखते किसी इंद्रिय से कोई भी एक भी जीव उसका अनुभव नहीं करता क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते एक जंगल में एक वस्तु रखी है देखने वाला एक भी नहीं क्या आप कह सकते हो कि वस्तु है इसको कहना संभव ही नहीं है ये मात्र अनुमान लगा सकते हो लेकिन सिद्ध करने के लिए किसी न किसी को उस वस्तु का अनुभव करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है इसका सीधा मतलब है कि आपने जब उस वस्तु का अनुभव किया तभी वो अस्तित्व में आती है क्योंकि उसके अस्तित्व को सिद्ध करना या उसको अस्तित्व प्रदान करना एक बात उस वस्तु को अस्तित्व प्रदान करती है आपकी चेतना ऐसा नहीं है कि कुर्सी है इसलिए आपको दिख गई आप देखते हो इसलिए कुर्सी हमारा ये मूलभूत ऋषियों का जो अंतर्ज्ञान है कि हम इस संसार को देखते हैं इसलिए हम इस संसार के रचयिताएँ हैं क्योंकि हर रचनाकार अपनी रचना को रचने के बाद देखता है परमेश्वर ही इस संसार को रचने के बाद देखता है और वो देखता है या उसको रचता है एक ही बात है हम क्या समझते हैं कि हम पेशिव हैं कि हम खाली देखते हैं हम इसमें कोई जोड़ बाकी नहीं करते हम तो खाली देखते हैं लेकिन ऋषि कहते हैं कि ऐसा असंभव है जब आप देखते हो तभी तो उसको रचते हो जो संसार तुम देखते हो वो संसार आपकी रचना है आप उसमें बिना भाग लिए बिना उसमें अपना योगदान किए उसको देख ही नहीं सकते क्वांटम भौतिक शास्त्र जब विकसित हुआ तो बड़ी मज़ेदार बात है कि किसी उवस्त, वस्तु को जैसे आपको न्यूट्रॉन को को सिद्ध करना है तो न्यूट्रॉन के ऊपर जब आप कुछ दूसरे पार्टिकल से बम्बार्डिंग करोगे और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे तब आप उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब आप उसको बम्बार्ड करते हो तो वो वो नहीं रह जाता जो था हम उसको जब उसके ऊपर किसी चीज़ का आरोपण नहीं करते उस समय वो कैसा था क्या कोई कह सकता कोई नहीं कह सकता क्योंकि हमने जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बमबार्डिंग करी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन से पहचाना कि यहाँ पर न्यूट्रॉन है तो ये तो हमने उसके ओरिजिनल स्वरूप को तो नहीं देखा कि अगर हम बम नहीं करते इलेक्ट्रॉन तो वो कैसा होता ये हमारा बात इस्पेकुलेशन हो सकता है अगर वो कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए फैनमैन हुए बोहर हुए ये कहते थे कि हम चलो मान लें कि उस समय वो नहीं था न्यूट्रॉन अब आप कहो कैसे इसमें एक मात्र वैज्ञानिक है जो सतत पूरे जीवन 50 बरस तक संघर्ष करता रहा और ये बात अस्वीकार करता रहा कि ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण या देखने से भी जुदा अपने आप में कोई सत्य हो सकता है जो बिना देखे भी कोई सत्य हो सकता है बिना परसीू करे भी कोई सत्य हो सकता है सारी दुनिया वैज्ञानिक इसके खिलाफ बोले कि अब हम मान गए हैं कि जब हम जिस चीज़ को नहीं देख सकते उसका कोई सत्य नहीं जिसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं एक्चुअली हम कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं और हम समझते हैं कि हम उसको देखते हैं और सकते ये है कि हम उसको क्रिएट करते हैं जब हम उसको बनाते हैं वो वैज्ञानिक था आइंस आखिर तक उनको ये बात समझ में या नहीं आई या उनकी अंतरात्मा ये बोलती रही कि ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट यानी जो प्रेक्षक है उससे निरपेक्ष सत्य होना चाहिए जबकि ऋषि कहते हैं ऐसा कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता और अपूर्ण विज्ञान कहता है क्वांटम भौतिक शास्त्र भी कहता है कि देखने वाले से निरपेक्ष कोई सत्य संभव नहीं है जो सत्य है वो देखने वाले से निरपेक्ष हो ही नहीं सकता यानी जिसको कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी ऐसी ऐसा सत्य जो हम ना देखें तो भी मौजूद है ऐसा कोई सत्य होता ही नहीं और ये बात क्वांटम भौतिक शास्त्र की जो पिछले सौ बरस पहले ही अस्तित्व में हमारे ऋषि हजारों पे, बरस पहले उद्घोषणा कर चुके कि सत्य जो संसार है तो संसार का अस्तित्व बिना प्रेक्षक के बिना ऑब्जर्वर के बिना प्रमाता के कुछ भी नहीं है शून्य उसका कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है संसार का कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है इस बारे में अंतिम लकीर हमारी बात कि जब हम कल्पना करें कि पूरे संसार में एक भी जीव नहीं है एक भी जीव नहीं है और बड़ा सुंदर संसार है फूल खिले हैं झरने हैं चांदनी हैं जीव एक भी नहीं है क्या इस वक्तव्य का कोई भी मतलब निकलता है हमको तो बड़ा सुंदर दृश्य है सुंदरता तो देखने वाले की उपज है देखने वाले के भीतर है सौंदर्य जो हम कहते हैं कि निरपेक्ष रूप से सुंदर है चाहे उसको कोई ना देखे, तो संभव ही नहीं क्योंकि न चांदनी में अपने आप कोई सौंदर्य है न पुष्पों में सौंदर्य है न पुष्पों में कोई गंध है जो अपने आप में है सचमुच में तो गंध हमारे भीतर है जब हम सुनते हैं जब उसकी कोमलता को छूते हैं जब हम उसके सौंदर्य को देखते हैं तभी उसका अस्तित्व हम तस्दीक करते हैं एंडोर्स करते हैं यानी किसी प्रेक्षक के प्रेक्षण से जुदा इंडिपेंडेंट कोई भी प्रेक्षक से अलग संसार का अस्तित्व संभव नहीं कोई भी अक्सर और यही बात हमारे ऋषि इसमें कहना चाहते हैं एक परमेश्वर है वो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दो हो ही नहीं सकती कि एक देखने वाला है और जो देखने वाला दृश्य है दोनों के बीच में एक स्थाई फर्क हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले माना जाता था न्यूटन के समय में कि जो संसार है वो है तुम देख लो तो देख लो नहीं देखो तो भी वो जो है वो तो है लेकिन आज का बहुत ही शास्त्र में मानता है और आध्यात्म तो पहले से मानता है कि जो देखोगे तो ही है नहीं तो कुछ भी नहीं क्योंकि जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया तुमने और ऑब्जर्वेशन की वजह से यानी देखने की वजह से एक परिणाम पैदा होता है उसको गणितीय विधि से किसी ने सिद्ध किया है तो एक श्रोडजन राम वैज्ञानिक जिसने वेव इक्वेशन नाम का गणित विकसित किया था और ये सिद्ध कर दिया था कि परिणाम सतत उत्पन्न होते हैं और जब हम उसको देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो वो परिणाम एक मूर्त रूप ले लेता है यानी परिणाम देखने वाले पर निर्भर करता है यही बात ऋषि कहते थे कि एक संसार है ऑब्जर्वर है देखने वाला है वही रचनाकार है और उसी के कारण संसार का अस्तित्व तो अगले हफ्ते हम आज के दिन यानी गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे आप सबसे विनती है कि सब परिवार आएं अपने परिवार को बच्चों को भी लेके आएं और उस दिन संध्या चार बजे से पाँच बजे के बीच हम सब धीमे धीमे एकत्रित होंगे पाँच बजे पादुका पूजन होगा छः बजे तक पादुका पूजन और आरती हो जाएगी उसके उपरांत हम शिवसूत्र का परिचय देने की प्रयास करेंगे जो भी सामान्य जन होंगे उनको शिवसूत्र का परिचय देंगे उसके बाद जो आप सब लोग आते हैं कुछ मिनट अपने अपने अनुभव बताएं। जब तक कि भोजन तैयार हो जाएगा और तदनंतर हम भोजन प्रसादी लेके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तो मैं आप सब से विनती है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जरूर आएं और अपने परिवार के लोगों को लेकर आएं और किसी अन्य मित्र को जिसको आध्यात्म में रुचि हो उसे लाना चाहें तो अवश्य ला सकते हैं उसे निमंत्रण भी दे सकते हैं आशा है कि आप सब लोग गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सब एकत्रित होकर मिलेंगे और उसके बाद उसके अगले गुरुवार से हमारा कार्यक्रम पुनः जो भी चल रहा है उसको यथावत शुरू करें गुरु नारायण नारायण नारायण